देवी भागवत प्रथम स्कंध व्यास जी का सरस्वती नदी के तट पर निवास एक समय की बात है महाराज चित्रांगद विशाल वाहिनी साथ लेकर वन में गए चित्रांगद अभी मार्ग में ही थे इसी बीच चित्रांगद नामक गंधर्व ने उन्हें देखा और एक उत्तम रथ पर उन नरेश के सामने ही वह भूमि पर उतर आया राजा चित्रांगद और वह चित्रांगत नामधारी गंधर्व दोनों एक समान पराक्रमी थे तदनंतर वे दोनों कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध स्थान में भयंकर युद्ध करने लगे तीन वर्ष तक लड़ाई चलती रही अंत में राजा चित्रांगद उस गंधर्व के साथ युद्ध में काम आकर स्वर्ग चले गए समाचार पाकर विष्णु ने उनके सद्धादी श्राद्धादि कर्म किए तदनंतर उन्होंने विचित्रवी को राजगदद्दी सौंप पश्चात मंत्रियों एवं महानुभाव गुरुओं ने सत्यवती को समझाया सामने ही दूसरे पुत्र का राज्याभिषेक भी हुआ इससे माता शोका कुल होने पर भी संतुष्ट हो गई अब सत्यवती कुमार विचित्रवी युवा हो गए भित्जी को अपने छोटे भाई के विवाह की चिंता लग गई काशीराज के तीन कन्याएं थीं सभी में शुभ लक्ष्मण विद्यमान थे राजा ने स्वयंवर की पद्धति से विवाह करने के लिए कन्याओं को उपस्थित किया था शर्त थी कन्याएं इच्छा इच्छानुसार वर चुन ले हजारों नरेश और राजकुमार बुलाए गए थे लब्ध प्रतिष्ठ राजाओं की मंडली उपस्थित थी महान तेजस्वी भीष्म जी एक रथ पर बैठकर उस स्वयंबर में पधारे और सभी राजाओं को परास्त करके उन्होंने तीनों कन्याएं बलपूर्वक छीन ली महारथी भीष्म जी तेजस्वी पुरुष थे अपने बाहुबल से संपूर्ण नरेशों को जीतने के पश्चात उन कन्याओं को लेकर वे हस्तिनापुर लौट आए भीष्म जी ने उन सुंदरी कन्याओं के प्रति ऐसी धारणा बना ली थी मानो ये माता बहन अथवा पुत्री हों उन्हें लाकर उन्होंने तुरंत सत्यवती को सौंप दिया और ज्योतिष एवं वेद के पारगामी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे शुभ मुहूर्त बताने की प्रार्थना की जब विवाह का सारा सामान एकत्रित कर लिया और अपने छोटे भाई धर्मात्मा विचित्र वीर्य का उन कन्याओं के साथ विवाह करने लगे तो तीनों में जो अत्यंत सुंदरी थी उस बड़ी कन्या ने लज्जित होकर भीष्मी से कहा धर्मज्ञ आप कुरुवंश के एक प्रतिष्ठित पुरुष हैं आपने अपने वंश को उज्ज्वल कर दिया है गंगानंदन मैं तो मन ही मन राजा साल्व को स्वयंवर में भर चुकी हूँ वह नरेश मेरे प्रेम में विवल हो गया था अतः उसने भी चित्त में मुझे वर लिया था परंतब अब इस कुल की प्रथा के अनुसार जो उचित हो करने की कृपा कीजिए मुझे आप धर्मात्माओं में भी अपना प्रमुख स्थान रखते हैं यद्यपि सालों ने पहले मुझे वर लिया फिर भी आप शक्तिशाली पुरुष हैं अतः जैसी इच्छा हो कर सकते हैं सूर्य कहते हैं इस प्रकार उस कन्या के कहने पर कुरनंदन भीष्म जी ने वृद्ध ब्राह्मणों मंत्रियों और माता सत्यवती से कर्तव्य के विषय में पूछा स्वयं भी वे धर्म के विशेषज्ञ थे सबकी अनुमति प्राप्त करके उस कन्या से उन्होंने कहा वरानने तुम शिक्षा पूर्वक जा सकती हो अब भीष्म से विदा होकर वह कन्या सालों के पास गई और अपने मन की अभीष्ट बात उस नरेश के सामने स्पष्ट कह दी बोली महाराज आप में मेरा मन रम गया था अतः मैं धर्मपूर्वक भीष्म जी से विदा हो आई हूँ अब आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मेरे साथ विवाह कर लीजिए निपश्रेष्ठ मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ क्योंकि आप मेरे हृदय में बस गए हैं और आपका हृदय भी मुझसे रिक्त नहीं है यह बिल्कुल निश्चित बात है